श्री श्री श्री राम राम कृष्ण कृष्णो श्रीरामकृष्णकथाममृतरामकृष्णो भक्सिणेश षेद हाजरा महोदयन आलाप गुरशिष्य संवाद दिवाभागे पंचवादन जाता श्री प्रभु अलिंद सोपाने उपविष्टस्ती राखाल हाजरा महोदया हा। समीपा हा। सोहमीति हाजरा महोदय से भाव श्रीरामकृष्ण हा, हाजरं प्रति आम छिध्य संशया यदि स एवास्तिक सस्तिक सवोत्तम संद सेव सन् स एववासन जागरण सुप्ति चेत तस्व स्थित सदव समतीत कचन कर प्रौढ़ वयसी पुत्रो अजायत, अजात पुत्र लालयती बाल व्यवर्धत एक कर्षक क्षेत्रे कर्मरतस्ती अस्वे कसन आगत व्यज्ञापय यदक महां व्या वराको मुमर्षु ग्रिह मागम्य पुत्रो दिवं गत दिव गति भाराभृश रोदी कर्षक नेत्रयो अश्रु पत् अतः पत्नी अधिकं माना प्रतिशिना सबे इतक परुत प्रयात पर अश्रुमा न स्रवती नंतरम कर्षक स्वत्नी संबोध्य आह कथ न क्रदाई जानस किं हहम स्वप्नम अपश्यम यदम नृप संवृत् सप्ताह चुराण जनको अभवं स्वप्ने अपश्यम यना गुणेन न गुणे सुंदरा क्रमेण ते वृद्धि प्राप्य विद्याधर्मोपार्जन चक्रु अस्न्न मम निद्रा भंगो जातः यत तव सुताय नम है इधं वा यमुश्युताय क्रदस्याभ्युतेभ्यो वह रोदन कुति ज्ञाए स्वप्नोंवान्त्य जागृत अवस्था पीतावती सत्यूपा ईश्वर एवं कर्ता तस्च्छया एव हाजरा परंतु तदो बोधो दूषक भूकलास से जनह किय क्लेशं प्रापय्य वस्तु मरीता सन्यासी प्राप्त आशीत। क्वचित क्वचि भूमध्ये प्रोथय क्वचि जलाभ्यंतरे निदधति क्वचिवा शरीर दाहस्पर्श दत्ते बाह्यबोधम संजनयामासु एताव पीड़िया देहपात अभूत क्लेसो पाप लोक क्लेशोदत्त ईश्वयाम्रीयत आत्म पापसबंधी अमृत चमर्शरामक युयात पर तस्न शरीरपाभत्स कामतरा मकरज प्रस्तुती पिता मृत्तिलेप्य अग्नौ निक्षिप्ती काचपात्राभ्य स्थित सुवर्ण अग्नितापेन वस्त्वंत वस्तल्य मकरध्वज काचपात्र शनै विभज्य अतस्थ मकरध्वज संग्रह्य रक्षा तदा काचपात्र तेन किं छिन्नम तथा जान्चित साधु मारित इती किन्तु यत्तस्य इप्षितं वस्तु संपन्नं, मरीत कि यस ईपस्तुसंपन्न भगवस्सा शरीरण स्थित कि जो प्रभेद भूकैलास सेन्यासी सधिस्सी सनेक प्रकार ऋषि केश्यासि वर्णना वर्णना आसन्म मवस्था क्वचि शरीराभ्यपीलि गतिरूति न… भूये थे क्वचि सदा सदाश्द शाखा मृग शाखा तो शाखान उप्लवनिव क्वचिच मीनगतिव तद्वान्न तदेति जगद्रातिर्जा मन से किंचित अोवर्णीतेर्णे वच् मथं विधेह अहम ब्रूियाम ईश्वरकोटिर्न बवती चेह सर प्रत्यावर्तते केचिज्जीवा तपोबल सधि सामक्रमन किंतु न प्रत्यार्तन स यदा स्वयं नरूपेण नर आयातिवता जीवस मुक्तिर्कुजि तद भवति, तदा तत्कता परं प्रयावर्त लोककल्याणाटमहाशय स्वगत जीवस से मुक्तिकुंजी की किं श्री प्रभो करगा कर्गता हाद्र महाशय ईश्वरसोषे संभुव्य सर्व सिस्तम श्रीरामकृष्ण सस्मत ओं ओं विष्णुपुरस्थी पजीकरण महाकारलय पंजीकरण करके महा पंजी चेत गोघाटे किमी प्रातिकूल नवती गुशिष्य संवाद श्रीमुखकथि चरतामृत अदय मंगलवार अमावसया सायंकाल सामतीजुन देवाल नीराजन प्रचल द्वाद शिवंदरसु दाधा कांत च राधाकाता मंदघ मंगल मंगलवाद्यम वादे अथ संपन्ने सपन्नेजना विधौ किय प्रभु श्रीरामकृष्ण स्व्रकोष्ठ दक्षिणिंद सगम्य उपावत पिता घनाधकार कवल देवालस्थ स्थान दीप प्रज भागीरथी वक्षसि नभसा अथीबिंब प्रतीत अमावस्या श्री प्रभु सहज भाव पुनरध्य भाव घनीभूता स्रीमुखें क्षण क्षण प्रणवोच्चारण मातुनाम कीतन चुते ग्रीष्मकाल प्रकोष्ठाभ्य महास्ताप अतोंदम आय के भक्न एक म छलंद कटोदत् सचांदे विजत श्री प्रभो अहर्ण मतृस्मरण शयानों मणिना उपु मंत्री पशे ईश्वरों दुम शक्य अमूक दर्शन जात किंतु कस्में न वक्त साकारं ते रोचते निरा विहोदय निराकारे परम यस्य एव इदान निरा किंचितिदि अस् पर शन अवग्छा ये साकार संवृत्तरा शुणुमा शेन बेलघरिया मतशील सरोवर नेश्य कि भ्रृष्टुनिप मीनरे भ्रष्टुला भक्ष्य अहो मीना सर्वे क्रीडनो भ्रमें दृष्टि महां मोदो जाये से तव उदीपन भविताचिद आत्मपा मीना क्रीडती तथा अतिमहति प्रातरे स्थित ईश्वरी भाव संयते स्थाप तकारा साधनमेक्ष मैं कठोर तप अवश्य कृतत्त आसी मलूतलेनातप्ता पादाद पति आसम मातर्दर्शन देहेती वदतो श्रुवारिण वपु प्लावितं अभूत मणिभवता महत साधारण कि सैतंगु ब्राह्मण मातरव भवेत किं भिर्भव श्रीरामकृष्ण सहाय एकेन कथयती प्रज्वलिते वह प्रज्वलि सेव्यते भाप सपरक वक्त नृत्य उपगम्य भवता स्थित लीला मणि मणिव लीलासेमकृष्ण न लीलात अवधारय यदा आयास तदा किंचिति कृत्ता आगंत स्वयं न वक्त अभिमो अधरसद्रा मूल्यम किंचितिद दादा आगत आग आगतनाथ वह एक मुद्रा मूल्यूल आनेत भवनाथ सेदृशी भक्ति दृष्ट किं नरेन्द्रभवनाथ की यहाँपुंसौनाथों नरेन्द्रुगत नरेन्द्रो जान आनेतभ्योजना भोजनमें आनेय एक अत्यं शेयो जाये ज्ञान मगो नस्तिक्यशनमेवाद ज्ञान भक्ति द्वाव मगो भक्तिर भक्तिवर्तमें कंंचि अचारपरण भाव्य ज्ञानाध्वनि के अनाचार अति चेतमति अनले प्रज्वा तदनोंभा वृक्षो निक्षिप्येद निक्षिप्य चेद्यते ज्ञानो मगो विचारग विचारयत क्वचिनास्तिक्यबुद्धि उदीया भक्तो नास्तिक्य भक्त हृदय तम विवदसुषेत नास्तिक्यबुसमक्रा सचिता नजहा यृपतृम कृष्णा जीवा आसन्क्र छक्रवण विशेषण वर्षे सस्संभवी कर्षति श्री प्रभु उपधानोपरी शिरो निधा शयान आलपति अंतरा च मणिमुक्त मैं किंचिति पादपीडा अभूयते किंचितिद हस्तसचालन क्रियता हेतुकृपा सिंधो गुरदेसपाद सीवम स श्रीमुखते वेदध्वनि शिण्वन्नासी